मंत्र पाठ। मंत्रपाठ सवत सहनों सहवा तेजस्विना प्रधान और तज तदर्थ भावनम इन सब विधियों के द्वारा जो लाभ बताए थे पिछले सूत्र में तथा प्रत्येक चेतनाधिगमों पर उसमें पहला लाभ स्वयं जीव को अपना साक्षात्कार होना प्रत्येक चेतन का अधिगम उसका साक्षात्कार उसकी प्राप्ति और दूसरा अंतरायों का अभाव तो आज अंतरायों अंतरायों को देखेंगे कि किन किन के अभाव को ये बता रहे हैं इस ईश्वर प्रणधान से तो व्यास जी पहले उसकी भूमिका बनाते हैं कि अथ के अंतराया क्योंकि जब भी कोई शब्द ऐसा आता है जिस पर पीछे भाष्यकार ने चर्चा न की हो और सूत्र में कोई शब्द आ गया तो पहले उसको खोलते हैं ये क्योंकि अंतराय शब्द यहां आया है पिछले सूत्र में तो के अंतराया वह अंतराय कौन है और ये चित्त विक्षेपा जिनको चित्त के विक्षेप बताया जा रहा है विक्षेप किसे कहते हैं विशेषण जो विशेष रूप से और क्षेत्र का अर्थ है जो फेंक दे विक्षेपक तो क्षिप धातु वैसे प्रेरणार्थ में आती है क्षिप प्रेरणे अब प्रेरणा में क्या है किसी को प्रेरित करना उसको उकसाना किसी को धक्का देना ये सब इसी अर्थ में आते हैं तो जो चित्त को प्रेरित कर देते हैं अपनी वृत्तियों में जाने के लिए अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए तो उन्हें कहेंगे हम विक्षेप तो ये कर्ता कारक में यहां प्रत्यय करेंगे अर्थात विशेषेण क्षिपंती चित्तम ते विक्षेपा जो फेंक देते हैं प्रेरित कर देते हैं चित्त के लिए तो ऐसे हैं ये अंतराय अब ये अंतराए के पुनस्ते की अंतोबा दो प्रश्न के पुनस्ते वे कौन से हैं और कितने हैं संख्या में भी अब संख्या का प्रश्न इन्होंने इसलिए उठा दिया है क्योंकि आगे गिनती ही नौ की की है उन्होंने तो इसलिए कि अंतोबा का उत्तर भी आ जाएगा उसमें तो के पुनस्ते कि अंतोबा तो आगे सूत्र के द्वारा उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र बोलेंगे व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि भूमिकवस्थित चित्तविक्षेपातरा तो व्याधि से लेकर के और अनवस्थिति ये प्रथमा का बहुवचन और यहां तक ये गिनती नौ बन जाती है इनकी व्याधि अलग है स्त्यान अलग हो गया ये ऐसे ही संशय प्रमाद आलस्य और अविरति और भ्रांति दर्शन ये एक ही शब्द है ये इसमें ऐसा नहीं रखना है कि भ्रांति को अलग कर दें हम दर्शन को अलग रखें ऐसा नहीं भ्रांति दर्शन और अलब्ध भूमिकत्व ये इतना अलग हो गया ये और अंतिम नवा है तत्व इस तरह से अब इसमें इनका भाष्य देखिए कि नव अंतराया चित्त से विक्षेपा ये नौ अंतराय हैं जो चित्त के विक्षेप हैं संख्या नौने यहां डाल दिए नौ अंतराय हैं ये और सह एते चित्त वृत्ति भी भवंती करेंगे एते चित्तवृत्ति भी ही सह भवंती सह के योग में तृतीया सह सहयुक्त अप्रधाने अर्थात एते ये ये जो विक्षेप हैं ये जो नौ अंतराय हैं ये चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं तो क्या अर्थ हुआ इसका ये हो और चित्त की वृत्ति न हो ये संभव नहीं चित्त की वृत्तियों के साथ ही इनका अस्तित्व सामने आता है तो सह ए चित्त वृत्ति भी भवनती जैसे हम कहते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है तो यहां कह सकते हैं हम कि यदि ये अंतराय हैं जहां जहां भी ये अंतराय हैं वहां वहां हा वहां चित्त की वृत्तियां अवश्य होनी है क्योंकि बिना चित्त की वृत्तियों के ये होते ही नहीं जैसे धुआं बिना अग्नि के होता ही नहीं तो जहां जहां ये अंतराय होंगे वहां चित्त की वृत्तियां अवश्य होंगी तो सह एते चित्त वृत्ति विभवंती लेकिन ये जो वाक्य हमने बोला कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां जहां अग्नि होती है हाँ तो ये वाक्य सही रहेगा नहीं। क्यों में तो नहीं होती है। <laughs> सही है गैस में नहीं होती दहक अंगारे में नहीं होती है ना असल में धुएं का कारण होता है उसमें दिया है दर्शन में कि शुष्क में तो नहीं होगा लेकिन आर्द्र ईंधन का जहां संयोग होता है अर्थात ईंधन में यदि जलीय अंश है तो धुआं होगा वैसे नहीं होगा लेकिन यहां जो वाक्य आ रहा है कि सह एते चित्तवृत्ति फिर भवंती यहां तक तो आ गया समझ में कि जहां ये होंगे वहां चित्तवृत्तियां अवश्य होंगी चित्तवृत्ति के साथ ही होते हैं तो ये तो हो गया अन्वय की दृष्टि से कथन दर्शनों में ये शैली होती है व्याकरण में भी चलता है ये अन्वय और व्यतिरेक तो अन्वय में दोनों की उपस्थिति दिखाई जाती है कि इसके होने से ये होता है हुँ? और व्यतिरक में कैसे बोलेंगे कि इसके न होने से ये नहीं होता है वहां निषेध बताते हैं तो देखो अगला वाक्य क्या आ रहा है एतिशाम अभावे एतिश्याम के शाम? यही जो अंतराय हैं इनके अभाव में ए तेषा अभावे अर्थात ये अंतराय यदि न हो तो नवंती पूर्वोक्ता वृत तो पूर्व कही हुई चित्त की वृत्तियां नहीं होती कौन सी है पूर्वोक्त चित्तवृत्तियां चित्त की वृत्तियां कौन सी कही हैं पूर्व हाँ वही पांच वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति तो पहले कहा कि ये अंतराय चित्त वृत्तियों के साथ होते हैं और दूसरा कहा फिर व्यतिरेक से कि ये दिशा अभावे यदि ये, ये अंतराय न हो तो चित्त की वृत्तियां नहीं होंगी अब जरा इसी वाक्य को उसमें घटाओ हमने कहा जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है ये अनवेसे बोला या व्यतिरेक से हम्म से अभी तो समझाया मैंने अन्वय है ये धुआं और अग्नि का अस्तित्व बताया जा रहा है जैसे कहा था कि जहां ये अंतराय होंगे वहां जहा जहां चलो वैसे ही बोल दो उसी प्रकार से उसी शैली से कि जहां जहां अंतराय होते हैं वहां वहां चित्त की वृत्तियां होती हैं ठीक है लेकिन दूसरा वाक्य क्या था इनका तेषाम अभावे अर्थात जहां जहां अंतराय नहीं होते वहां चित्त की वृत्तियां नहीं, नहीं, नहीं होती तो ऐसे ही वहां भी बोलो ना आप कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है अब इसको हम कैसे बोलेंगे दूसरे वाक्य के समान बोलेंगे तो कि जहां जहां धुआं नहीं होता वहां वहां अग्नि नहीं होती तो वहां तो आप लोगों ने कहा कि नहीं बनेगी बात हम्म लेकिन यहां तो वैसा ही वाक्य है तेषा अभावे न भवंती पूर्वोक्ताश चित्त वृत्त जहां ये नहीं होंगे अंतराय वहां चित्त की वृत्तियां नहीं होती तो क्या ये संभव है कि अंतराय यदि न रहे तो चित्त की वृत्तियां नहीं रहेंगी चलो इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे अभी पहले इनके और आगे के अर्थ को देखते हैं क्योंकि ये विचारणीय विषय है ये के अंतराय के न होने से क्या चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी है ना इसको बाद में देखेंगे तो पहले एक एक का इन्होंने अर्थ दिया पहला पहला अंतराय क्या है व्याधि तो तत्र तत्र का अर्थ इन अंतरायों में व्याधि व्याधि है तो व्याधि किसे कहते हैं उसका लक्षण दे दिया कि धातु रस करण वैषम्यम तीन चीजें हैं यहां कौन कौन सी धातु रस और करण और इनकी विषमता तीनों की धातु की विषमता रस की विषमता करण की विषमता क्योंकि वैषम्य को ही विकार कहा गया है आयुर्वेद में जहां इन दोषों में विषमता आती है वहां विकार है विकारों धातु वैषम्यम विकार धातु वैषम्य को विकार कहा गया है विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते ये आयुर्वेद का श्लोक है कि जहां भी धातुओं का वैषम्य हो विषमता आ जाए इनमें तो विकार के रूप में लेते हैं उसको हाँ बताएंगे अभी और इनका जब साम्य होता है अर्थात ये सम अवस्था में रहें जितना होना चाहिए उतना रहे तो हम कहते हैं कि प्रकृति है ये इसलिए प्रकृति का अर्थ स्वभाव ही होता है अपने स्वभाव से जितना होना चाहिए उतना है तो साम्य है और उससे अधिक या कम क्योंकि विषमता में दोनों बातें हो सकती हैं या तो कम होना या अधिक होना तो दोनों ही अवस्था में ये विकार बन जाते हैं अब इसमें धातु और रस इन शब्दों पर देखना है कि धातु से हम क्या लें तो धातुए हम वातपित कफ को भी कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद की परिभाषा है धारणा धातु जो धारण करते हैं हमारे शरीर के लिए उसको धातु कहते हैं तो धारण ये वातपित्त कफ भी कर रहे हैं और दोषणात दोषाह जो दोष उत्पन्न कर देते हैं तो इनको दोष भी कहते हैं ये वातपित्त कफ दोष भी कहलाते हैं धारण करते हैं इसलिए इनको धातु भी कहते हैं और दोष कब उत्पन्न करते हैं ये जब विषम अवस्था में नहीं अधिक की बात नहीं कम होंगे तब भी दोष होगा जितनी मात्रा में होना चाहिए वातपित्त कफ उससे कम होंगे तब भी दोष उत्पन्न करेंगे ये अधिक होंगे तब भी दोष उत्पन्न करेंगे तो धारणा धातु दोषणात् दोषाह और मल भी कहा कहा गया है इनको आ, इनको शरीर के मल भी कहते हैं तो इस तरह से यहां जो धातु शब्द आ रहा है ये अब इसमें धातुएं हम वातपित्त कफ को माने या फिर सात धातुएं बहुत प्रसिद्ध हैं है? रस रक्त आदि भोजन करने के बाद जो एक क्रम चलता है हमारे शरीर में भोजन का विघटन आमाशय में प्रारंभ हुआ अब प्रारंभ होते ही सबसे पहली धातु जो बनेगी उसे कहते हैं रस उसका पूरा एक श्लोक में दिया हुआ है वर्णन रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजाते मेदी तत् मज्जा मज्जायाह शुक्र संभव तो रसाद रक्तम ततो मांसम रस है उसे फिर मांस बनेगा यहां प्रथम धातु रस ही और फिर दूसरी धातु हो गई मांस रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते अर्थ हुआ मांस से मेद की मेदस शब्द है ये सकारांत असुन प्रत्यांत मेद की उत्पत्ति हो गई और मेदस अस्थि यही जिसको फैट बोलते हैं चर्बी हा तो मेदस अस्थि सीधे बैठने का प्रयास किया करें अच्छा किसी दीवार इत्यादि का सहारा न लेते हुए उसमें अच्छा रहेगा तो मेदस अस्थि मेदस से क्या बनेगा अस्थि अस्थि पता होगा <coughs> <को बोलते> <coughs> तो मैं तो सोचती तत्व मज्जा उससे फिर मज्जा की उत्पत्ति होती है मज्जा वो है जो अस्थियों के अंदर जो पोलासा भाग होता है उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है बोनमेरो तो मज्जा तत्व मज्जा और मज्जाया शुक्र संभव मज्जा से फिर शुक्र की सातवीं धातु की उत्पत्ति तो एक तो ये धातु हो गई और दूसरी वातपित्त कफ अब यहां हम प्रथम धातु शब्द से वातपित्त कफ को लें अथवा रस रक्त आदि सात धातुओं को लें तो इसका निर्णय बड़ी सरलता से हो रहा है यहां पर क्योंकि अगला शब्द आ रहा है इनका रस अब यदि हम प्रथम धातु शब्द से रस रक्त आदि धातुओं को ले लें तो अगला जो रस शब्द है ये व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि इसका कोई सार्थकता रहेगी नहीं क्योंकि प्रथम हमें फिर छह धातुओं लेनी पड़ेंगी क्योंकि रस को अलग से कहा गया है और छह धातु लेना ये तो युक्त नहीं लग रहा है इसलिए यहां धातु शब्द से लेंगे वात पित्त कफ अब कई टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से अर्थ किए हैं इन्होंने क्या किया है इसमें हाँ इन्होंने ठीक किया है वातपित्त कफ है तो वात पित्त कफ ये तो प्रथम धातु शब्द से हो गया तो वातपित्त कम वातपित्त और कफ की विषमता ये व्याधि है व्याधि को अगर हम एक सामान्य अर्थ करें तो एक शब्द में क्या बोलेंगे हम रोग रोग, रोग ही व्याधि है जिसने भी शरीर में हमारे रोग उत्पन्न होते हैं इन्हीं को व्याधि बोलते हैं और रस हो गए हमारे ये सात धातु उसमें रस पहला है तो पहले के नाम से ही नाम पड़ जाता है जैसे प्राण पान व्यान गान समान यहाँ प्राण पहले आ रहा है तो हमने पांचों को ही प्राण कह दिया ऐसे ही सात धातुओं में रस धातु पहली है तो पहली को ही उसी के नाम से अन्य सब आ गए आज साइंस कौन से क्रम को, वाले को? आ, वो किस क्रम को मानेंगे भोजन से क्या बनेगा पहले नहीं तो जो मानते हैं वो तो बताओ क्या बनेगा फिर भोजन से बनेगा क्या है ना प्रथम कुछ तो बनना ही है नहीं तो शरीर का पोषण कैसे होगा तो परिवर्तन तो हो रहा है भोजन में तो परिवर्तन में पहला उत्पादन वो किसी और को बोलेंगे फिर रक्त को बोलेंगे या और कुछ बोलेंगे लेकिन ऐसा क्रम है नहीं क्योंकि हमारे ऋषियों ने बहुत परीक्षण कर, कर के ये सारे विषय लिखे हैं। कहते हैं कि शुक्र को इतनी महत्ता नहीं देते वो महत्ता न देना अलग चीज है लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि इनका क्रम क्या है भोजन से उत्पत्ति का कि पहले क्या बना उससे फिर क्या बना उससे फिर क्योंकि इनके सार है ये रस का सार रक्त रक्त का सार ऐसे ही आगे ये सार है और ये जब नहीं पकते हैं ढंग से जैसे ये धातुएं हमारे जो शरीर में है ये सब पकती हैं। भोजन पका तो रस बना और हर धातु के पकने में फिर दो चीजें बन जाती हैं। एक तो अगली वस्तु बन जाएगी और एक जो जिसको कह सकते हैं मल भाग वो अलग बनेगा तो रस का जो मल भाग है वो मूत्र के रूप में निकल जाएगा ऐसे ही अन्य धातुओं के जो मलभाग बनेंगे वो अलग अलग अलग अलग हमारे शरीर में जो तंत्र है बाहर निकालने वाले वो उन संबलों को बाहर निकालते रहेंगे तो इनका सबका क्रम है तो ये अलग आयुर्वेद का विषय हम उधर घुस जाएंगे फिर इसलिए हम संक्षेप में ही रहते हैं अभी अच्छा बात हाँ बात कहते हैं वायु के लिए देखो हमारे हमारा शरीर पंच भूतों से बना हुआ है पंच भौतिक बोलते हैं ना और ये जो है वात पित्त कफ ये तीन है तो हम इनकी संगति कैसे जोड़ेंगे तो यहां जो प्रथम दो हैं, अर्थात आकाश और वायु ये तो हैं वायु के प्रतिनिधि वात जिसको बोलते हैं और बीच में जो अग्नि शब्द आ रहा है आकाश वायु अग्नि तो आएगा हम सूक्ष्म से जब स्थूल की ओर चलेंगे तो आकाश वायु के बाद अग्नि शब्द आया अग्नि है पित्त का प्रतीक यहां पर दो नहीं लेंगे हम यानी कि प्रारंभ में जो दो आ गए वो तो वात को कहने वाले और बीच में जो अग्नि है ये केवल पित्त को ही कहेगा अब रह गए नीचे के दो जल और पृथ्वी ये कफ के प्रतिनिधि हैं इनसे कफ की प्रतीति होती है ये कफ प्रधान कहलाते हैं तो इस तरह से पंच भूत और तीन ये हमारी धातुएं तो प्रथम में दो आ गए प्रथम दो में एक ये वात आ गया और अग्नि जो है इसने उसको ले लिया पित्त को और जल और पृथ्वी ये कफ में आ गए इस तरह से और रोगों की उत्पत्ति भी इसमें जो कफ के रोग हैं वो कम माने गए हैं उससे अधिक फिर पित्त के उससे अधिक फिर वात के तो कफ के कितने माने गए 20 और पित्त के 40 अब उसका भी दोगुना कर दो वात के 80 ऐसे ये प्रमुख हैं इनके भी अबंतर भेद करेंगे तो बहुत बन जाते हैं लेकिन प्रमुख प्रमुख है ये तो इस तरह से इनकी विषमता बताई जा रही है व्याधि की व्याख्या हो रही है ये तो धातु हो गई तीन ये और रस हो गए सात और करण करण में यहां पर हमारे जो इंद्रियां हैं, हैं मन है अंतकरण ये सब कर्ण में आते हैं इनकी भी विषमता ये भी व्याधि कहलाती है इंद्रियों में भी दोष आते हैं उनकी चिकित्साएं भी होती है क्योंकि आयुर्वेद में चिकित्सा भौतिक इंद्रियों की ही मानी गई है तो भौतिक करण ही लेना है इंद्रियों के गोलक यहां इंद्रिय का करण का अर्थ है इंद्रियों के गोलक तो इन सब की विषमता ये व्याधि कहलाएगी ये भी अब ये सब हटने की बात हो रही है सारे अंतराय हटते हैं ईश्वर प्रणिधान करने से कैसे हटेंगे वो बाद में विचार करेंगे रोग हां रोग मिट जाते हैं सारे रोगों की एक दवा ईश्वर प्रणिधान <laughs> अचूक दवा क्योंकि सूत्र पीछे आ चुका है क्या था सूत्र तथा प्रत्येक चेतनाधिगम अपि अंतराया भावश्य भाई पतंजलि कह रहे हैं गारंटी ले रहे हैं वो <laughs> अगली व्याधि अगला अंतराय कौन सा है स्त्यान वैसे तो स्त्यान शब्द जिस धातु से बनता है तो स्त दो धातु है ये शब्द संघात शब्द अर्थ में भी आता है और संघात अर्थ में भी लेकिन यह एक विशेष अर्थ में है ये स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। ये इनका पारिभाषिक शब्द है पतंजलि का कि चित्त की अकर्मण्यता चित्त की अकर्मण्यता का तात्पर्य क्योंकि यहां जो विषय चल रहा है सारा योग से संबद्ध है अर्थात योग के साधनों में चित्त का न लगना चित्त की अकर्मण्यता उसमें प्रवृत्ति न होना और उसमें कई कारण हो सकते हैं रुचि का न होना उसके विषय में जानकारी न होना जानकारी हो भी गई लेकिन उसके महत्व को नहीं समझा हमने तो कई सारी बातें इसमें हो सकती हैं लेकिन ये विघ्न है ये अगर चित्त की अकर्मण्यता हो रही है योग साधनों के प्रति तो ये विघ्न है हमारे लिए और इससे फिर योग में बाधा पड़ेगी योग सिद्ध नहीं होगा तो अकर्मण्यता चित्त ये पीछे भी शब्द आया था स्थान जहां ये दिया था उसमें निद्रा वृत्ति की व्याख्या में अभाव प्रत्यलंबना वृत्तिर निद्रा और वहां फिर निद्रा के तीन भेद किए गए थे है? सुखम अहम अश्वापसम दुखम अहम अश्वापसम मूढ़ो अहम अश्वापसम ऐसे करके और वहां उनकी व्याख्या में क्या क्या कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं तो उसमें आया था मूढ़ो अहम अश्वापसम में नम अकर्मण्यता चित्त वहां भी स्त्यानम शब्द था लेकिन वो तमोगुण की प्रमुखता से था वहां क्योंकि तमोगुण का जब आधिक्य रहेगा निद्रावृत्ति में तो वहां मूढ़ो हम अस्वाप इस प्रकार की अनुभूति होती है लेकिन यहां तात्पर्य यह है कि योग के साधनों को करने में चित्त की अकर्मण्यता इस बाधा को भी हटाना है ऐसे ही अगला अंतराय है तीसरा संशय संशय कई बार आ चुका है न्याय दर्शन में भी आएगा है? कल को चलेगा वो भी तो संशय का तात्पर्य जो अर्थ वहां है वही यहां भी है उभय कोटि स्प्रिग विज्ञानम दो किनारों को छूने वाला ज्ञान जो दो किनारों को छू रहा है ये भी और ये भी इधर का भी इधर का भी, भी। निर्णय नहीं हुआ अर्थात इधर है ये है अर्थ इसका या ये है जैसे हमने धुंधल में किसी दूर से आते हुए पदार्थ को देखा जिसकी आकृति ठूठ के समान भी है पुरुष के समान भी है तो वहां क्या लगेगा कि पता नहीं ये मनुष्य है या ठूठ है, है तो इस तरह से दो ज्ञानों को छूने वाला उभय कोटि स्प्रिक स्प्रिक का अर्थ है छूने वाला स्पृशति स्प्रिक ऐसा विज्ञान उसी को और खोला आगे कि सियाद इदम हम्म एवं इति अर्थात ये इस प्रकार का है या इस प्रकार का नहीं है ये दो बातें होती हैं उसे कहते हैं संशय तो ऐसे ही योग के क्षेत्र में भी हम बहुत संशय अपने बना लेते हैं कि पता नहीं इससे लाभ होगा या नहीं होगा पतंजलि कह तो रहे हैं लेकिन हम अपना समय भी लगा दें और कुछ भी लाभ न मिले तो फिर हम प्रवृत्ति करेंगे उसमें तो ये संशय हमारे लिए अंदर हमारी प्रवृत्ति को जगाएगा ही नहीं संशयात्मा विनश्यति संशय को दूर करना होता है संशय स्वयं में हानिकारक नहीं है संशय स्वयं में हानिकारक नहीं है कैसे हानि होती है संशय के दूर न होने में संशय तो अच्छा है होना चाहिए क्योंकि बादशन जी ने बहुत प्रशंसा की है संशय की संशय यदि नहीं होगा तो जिज्ञासा आगे बढ़ेगी नहीं है ना जिज्ञासा कब होती है जानने की इच्छा कहां होती है जहा संशय होता है अब संशय आप उठाई नहीं रहे हो हम कुछ भी बोलते जाएं आपको कोई संशय ही नहीं है तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी <laughs> और आजकल यही तो होता है बहुत उपदेशक या धर्म प्रचारक जो गुरु बने हुए हैं जगह जगह वो यही तो कहते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा मानो अगर हमारे वचन पर श्रद्धा नहीं करोगे संशय उठाओगे शंका करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा वो उल्टा बोलते हैं है? तुम्हारा विनाश हो जाएगा हमारे वचन पर शंका की तो ब्रह्मवाक्यम बाबा वाक्यम जनार्दनम बाबा वाक्यम प्रमाणम जैसा बाबा ने कह दिया वो प्रमाण है लेकिन ऋषि ऐसा नहीं कहते ये कहते हैं संशय उठाइए जिससे आपकी जिज्ञासा बढ़े जानने की इच्छा बढ़े और उसके बाद जो आप जानेंगे वो संशय रहित होगा तो संशय स्वयं में कोई समस्या नहीं है संशय का दूर न होना ये समस्या है संशय आना चाहिए और दूर भी होना चाहिए तो संशय रहेगा तो ये अंतराय बनेगा योग का। तो स्याद एकदम एवं न एवं ये संशय का स्वरूप हो गया है संशय को द्वंद हाँ द्वंद्व भी कह सकते हैं लेकिन द्वंद्व में थोड़ा अंतर और है क्योंकि द्वंद्व में जिज्ञासा ही हो आवश्यक नहीं है जैसे मान लो हमें सर्दी भी लगती है गर्मी भी लगती है है ना तो क्या है ये द्वंद्व हमें भूख भी लगती है प्यास भी लगती है ये क्या है द्वंद्व लेकिन संशय नहीं है इसमें इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है अरे भूख लगती है तो भोजन खा लेते हैं प्यास लगती है पानी पी लेते हैं ये कोई समस्या नहीं है लेकिन यहां तात्पर्य है जहां हम कुछ विषय जान रहे होते हैं और वहां पर हमारा ज्ञान दो किनारों को जब छू रहा होता है तो फिर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे हम जा रहे हैं रास्ते में अब चौराहा आ गया है रास्ते इधर उधर को निकल रहे हैं अब हमें पता ही नहीं कि जाना किधर है कि पता नहीं ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है तो चलेंगे कैसे हम जैसे आपने था, हाँ वो संशय पड़ गया था तो संशय में रहते रहते निर्णय नहीं होता संशय को दूर कर लेना चाहिए पहले क्योंकि अंतराय है ये विघ्न है ये और विघ्नों को हटाना आवश्यक होता है तो संशय को हटाना ये हटाने की प्रक्रिया तभी तो होगी जब संशय है अब हम संशय को ही नकार दें हैं संशय को ही न उठने दें तो हटाना कहां से होगा तो संशय होता भी है और उसको हटाते भी हैं फिर दूर भी करते हैं निर्णय करते हैं वहां पर आगे आया अंतराय प्रमाद अब प्रमाद क्या है तो प्रमाद का अर्थ किया समाधि साधना नाम अभावनम समाधि के साधनों का न करना देखो पीछे आया था स्त्यान अकर्मण्यता चित्तस्य चित्त की अकर्मण्यता चित्त उसमें लग नहीं रहा है समाधि के साधनों में और यहां है समाधि के साधनों का न करना इन दोनों में अंतर लग रहा है आपको वहां दूसरी स्थिति है वहां पर चित्त को हम लगाना चाह रहे हैं तब भी लग नहीं पा रहा है उसमें कारण हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं लेकिन यहाँ क्या है कि हम सर्वसमर्थ हैं हम उपासना कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं कोई रुकावट नहीं है बाहर से कोई बीच में बंधन भी नहीं है किसी प्रकार का इंद्रियां भी सही हैं शरीर भी सही है स्वास्थ्य भी ठीक है लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे तो इसे क्या कहते हैं प्रमाद ये प्रमाद की कोटि में आएगा समाधि साधना नाम अभावनम जैसे मान लो हम कमरे में बत्ती जलाते हैं आज तो खैर बंद है ये अब यहां से सब लोग उठे अब सब लोग उठने के बाद जो अंत में रह जाता है अंत में दो तीन व्यक्ति रह गए या एक रह गया अब वो यदि बत्ती बंद न करे तो क्या कहेंगे इसको प्रमाद तो कहेंगे क्या वो बत्ती बंद करने में असमर्थ था बस यही है हम इन सारे साधनों का ये साधन ही तो है बत्ती भी क्या है साधन है ये तो साधनों का हमें प्रयोग कैसे करना है कब नहीं करना है अनावश्यक नहीं करना है ये सारी बातों की जानकारी हमें रहे तो हम क्या कहते हैं हम सब साधनों के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं और जो सजग नहीं रहता है उसी को हम कहते हैं ये प्रमादी है अब मान लो कोई बीमारी है वो उठ ही नहीं सकता बत्ती बंद करने के लिए तो उसको प्रमाद नहीं कहेंगे वो असमर्थ है वो कर नहीं पाएगा लेकिन जो कर सकता है फिर भी नहीं कर रहा है और बहाना अनेक प्रकार के व्यक्ति बना देते हैं लेकिन बहाना बहाना ही है वो वास्तविकता नहीं है वो बहाने तो बनाएंगे उत्तर क्या दें किसी दूसरे के लिए तो बहाना बनाते हैं तरह तरह के तो तो बनाते बहाना वही प्रमाद है इसलिए प्रमाद ही तो है ये और ये प्रमाद बहुत घातक होता है प्रमाद हर क्षेत्र में घातक होता है केवल योग के क्षेत्र में ही नहीं दूर होगा अपनी कमी को पकड़ करके हम अपने अंदर ये देखें कि हमारे अंदर प्रमाद आ रहा है और उस प्रमाद के प्रति सजग रहे हम कि ये प्रमाद आने ना पाए कहीं ऐसी स्थिति न हो कि हम अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाएं तो ये धारणा ये भाव अपने अंदर रहना चाहिए हमें किस लक्ष्य को चुनना है और जिस लक्ष्य को चुन लिया है उस पर चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं है? समर्थता होते हुए भी नहीं चल रहे हैं तो प्रमाद है ये और समर्थ नहीं हैं तो पहले समर्थ बन जाए जो भी साधन चाहिए उसको जुटाएं जो कमी दिखाई दे रही है उसको पूरा करें अब सारी कमियां पूरी कर दी गई सब कुछ कर दिया गया मान लो किसी ब्रह्मचारी के लिए विद्यार्थी के लिए सारी सुविधाएं जुटा दी गई भाई तुम्हें तो अध्ययन करना है सब व्यवस्थाएं कर दी गई खान की व्यवस्था हो गई रहने की व्यवस्था हो गई पुस्तकें भी दे दी गई सारा कुछ कर दिया और फिर भी नहीं कर रहा है वो अब क्या कहेंगे तो यही तो प्रमाद है ये तो ये योग में भी घातक है प्रमाद समाधि साधना नाम तो अभावना अगर सारी है गए, तो ये आ सकता है। नहीं स्त्यान में बात दूसरी है स्त्यान में व्यक्ति अपने चित्त को लगाना चाह रहा है अपने मन को लगाना चाह रहा है वहां इच्छा है उसकी लेकिन चित्त में अन्य विकृतियां होने से उसमें वो समर्थता नहीं आ पा रही है चित्त लग नहीं पा रहा है उसमें कारण हमारे पिछले संस्कार भी जो बाधा डालते हैं वो भी हो सकते हैं बहुत से कारण हो सकते हैं उसमें लेकिन वहां ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण समर्थ है और फिर भी नहीं कर रहा है ये प्रमाद का विषय बन जाएगा स्त्यान में लग स्त्यान में हमारी कुछ खान भी कारण बन सकता है उसमें क्योंकि खान का भी हमारे इंद्रियों पर और अंदर होने वाले श्रावों पर प्रभाव पड़ता है और उसके प्रभाव से हमारे चित्त में सात्विकता राजसिकता तामसिकता ये उभरते हैं अब जैसा भोजन हमारा वैसे ही हमारे अंदर गुणों भरेंगे चित्त में अगर चित्त में सात्विकता उभरी है तो ये स्त्यानम कभी होगा ही नहीं अकर्मणता कभी आ ही नहीं सकती लेकिन यहां तो ये दिखा रहे हैं परमाद में कि सारी बातें अनुकूल हैं और फिर भी हम जान करके भूल करते हैं ये और बहुत ऐसे स्थल अपने जीवन में आप देखेंगे निरीक्षण करेंगे बारीकी से कि हम जानबूझ करके गलतियां कर रहे हैं उस गलती करने में कोई कारण भी नहीं दिखाई दे रहा है और अनेक प्रकार के झूठे बहाने काल्पनिक इकट्ठे कर लेते हैं और बस कार्य को छोड़ देते हैं तो वो नहीं होना चाहिए अब एक अन्य शब्द आया आलस्य अब देखो आपके लिए तीन जैसे इकट्ठे लगाएंगे ये स्त्यान प्रमाद और आलस्य अब इन तीनों के भेद को समझना है अब आलस्य क्या है ये अभी तो प्रमाद की व्याख्या हुई तो आलस्य क्या है आलस्यम कायस्य चित गुरुत्वाद अप्रवृत्ति यहां दो बातें कही इन्होंने यानी इन गुरुत्व बताया भारी होना यहां गुरुत्व का अर्थ भजन में भारी होना नहीं है ने? भारी होना गुरुत्व लेकिन किस किस का एक तो कायस्य और चित्त शरीर का और चित्त का तो शरीर का भारी होना ऐसा अनुभव होता है ना कभी कभी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है निद्रा ठीक से नहीं आई है भोजन अधिक कर लिया है या गरिष्ठ भोजन कर लिया है या मल इत्यादि हमारे साफ नहीं हुए हैं तो कैसा लगता है भारी भारी सा लगता है और भारी भारी लगना दोनों बातों में होता है चित्त में भी अथवा शरीर में किसी में भी हो सकता है चित्त में ही भारीपन रहेगा अगर हमने भोजन ठीक प्रकार से नहीं किया है तामसिक भोजन कर लिया है हजम तो हो गया तामसिक भोजन कर लिया हजम तो हो गया पच गया लेकिन उसने पच करके प्रभाव क्या डाला हमारे चित्त में तमोगुण को उभार दिया उसका जैसे किसी ने नशे का सेवन कर लिया अब नशे का सेवन कर लिया तो नशा कोई उसको, उसको शारीरिक रूप से कोई विकृति पैदा नहीं कर रहा है उसमें वो शरीर उसका वैसा बन गया है सेवन करते करते करते लेकिन चित्त बिगड़ रहा है अब चित्त में तामसिकता उसके बढ़ती जा रही है तो चित्त का भी भारी होना और शरीर का भी भारी होना अब यह आलस्य का द्योतक है आलस्य को उत्पन्न करेगा तो आलसी व्यक्ति जो है वो उसके शरीर में आपको स्फूर्ति नहीं दिखाई देगी कभी कभी हम बैठ जाते हैं बैठकर ही उठते हैं तो क्या करते हैं कहीं ऐसे हाथ करेंगे कहीं ऐसे करेंगे इधर को आसरा धीरे धीरे धीरे फिर घुटने पर हाथ रखेंगे तब उठ पाते हैं जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा बोरा उठा रहे हैं वजन का भरा हुआ शरीर तो उतना ही है शरीर में भार तो उतना ही है और कभी कभी एकदम फुटकते हो हैं होता नहीं ऐसा इस आती है हाँ उस समय सही होती है तो हमारी स्थिति सही हर समय बन सकती है यदि हमारा आहार व्यवहार सब कुछ सही हो वाणी भी सही हो हमारे विचार सही हो तो स्थिति हर समय बन सकती है वैसे ही तो विचारों के खराब होने से चित्त में गुरुता आएगी आहार इत्यादि ये बिगड़ेगा तो शरीर में भी गुरुता आएगी और इन दोनों से आलस्य आएगा तो आलस्य जब आएगा तो कहाँ उपासना होगी फिर हो पाएगी उपासना मन ही नहीं लगेगा फिर जी, सब कुछ ठीक है, तो फिर भी हमारा चित्त भारी है। कोई उदाहरण दो ऐसा कि देखो ये इस व्यक्ति का सब कुछ ठीक था और फिर भी शरीर भारी हो गया ऐसा कैसे बिना कारण के कार्य नहीं होता कारण होता है तभी कार्य होता है ये नियम मान करके चलो रोग हो सकता है, ना। है? आहार तो, तो कारण तो बोला बोलाना तो <laughs> यही है कारण कोई ना हो और फिर भी शरीर भारी हो रहा है ये संभव नहीं तो जो भी कारण है उसमें अवश्य रहेंगे तो उन कारणों को हटाना है तात्पर्य है हमें अपने अपने अंतराय दिखाई देंगे तभी हम दूर करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारा योग निर्बाध चलता रहे योग के मार्ग में सारी रुकावटें हटती रहें। तो आलस्यम कायस्य चित्तस्य से गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ही आगे दिया अविरति अगला अंतराय तो चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्ध चित्त की विषय के प्रयोग करने का स्वरूप है जिसका ऐसा चित्त ऐसा चित्त जो विषयों का प्रयोग करना चाह रहा है विषयों को अपनाना चाह रहा है ऐसा चित्त ऐसा जिसका स्वरूप है और उसके अंदर जो उस समय एक लालच या लालसा विषयों के भोग की लालसा जो रहती है अब यहां देखो इन्होंने शरीर को नहीं लिया है हाँ इच्छा, इच्छा, इच्छा विषयों के प्रति इच्छा विषयों की प्राप्ति की विषयों को भोगने की या भोगने का अर्थ है यहां पर सम सम प्रयोग अच्छी प्रकार से मैं विषयों का प्रयोग करूं ऐसी जो लालसा है गर्धा गर्द कहते हैं उसके लिए तो वो गर्द क्या है यह है अविरति ही तो पहले अविरती शब्द को देखिए अविरति ही है रति रति कहते हैं लग जाना किसी में हाँ रत रहना, हा, रहना वही रम धातु से बनता ही रमु क्रीड़ायाम तो रति हो गया और उसको राग भी कह सकते हैं है? और विरति विशेष रूप से हो गया और ज्यादा ठीक है।, है ना? अब उसका निषेध कर दिया अविरति विरति का न होना नहीं मैं गलत बोल गया पहले रती तो हो गया राग ठीक है और राग का भाव क्या हो गया विरति अब विरति का भी अभाव तो विरति का भी अभाव क्या हो गया फिर वहीं पहुंच गए अर्थात उसमें लालसा बने रहना उससे लालसा न हटना अब मान लो किसी ने शारीरिक रूप से अपने को विषयों से हटा लिया है उसने अपने साधन भी बहुत कम कर दिए जीवन भी तपस्या का चल रहा है बहुत सादा जीवन अपना आचरण उसका चलने लगा खान पान भी सही हो रहा है सब कुछ चल रहा है बहुत प्रयास कर रहा है वो राग हटाने के लिए लेकिन बाह्य रूप से हम अपना जीवन अच्छा बनाने के बाद भी हो सकता है हमारे चित्त में अभी वो भावना नहीं आ पा रही हो हमारी इच्छा अब भी विषयों को भोगने की हो हम बाहर से भले ही उन विषयों की प्राप्ति से अलग हट जाएं लेकिन अंदर यही इच्छा बनी हुई है कि विषय हमें मिल जाएं भोगने के लिए संसार के पदार्थ इनसे हमें सुख मिलता रहे ये इच्छा अब भी बनी हुई है तो वो इच्छा भी घातक है क्योंकि बाहर से यदि कोई व्यक्ति राग में सना हुआ है पूरा शारीरिक दृष्टि से कोई विषयों का भोग कर रहा है उसके लिए तो योग का मार्ग है ही नहीं है तो जब योग का मार्ग ही नहीं है तो योग में बाधा क्या बताएंगे उसके लिए वो तो योग से बहुत दूर हो गया लेकिन जो व्यक्ति योग के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है ये देखो बाधन ये जो बाधाएं हैं सारी अंतराए हैं ये किसके लिए बताए जा रहे हैं जो योग के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है अब उसको बता रहे हैं कि देखो ये ये बाधाएं तुम्हारे सामने आ सकती है अब जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विषयों में डूबा हुआ है कंठ से पैर से लेकर के ऊपर तक आकंठ डूबा हुआ है वो योग के मार्ग में चल रहा है क्या नहीं तो जब योग के मार्ग में नहीं चल रहा है तो वो बाधा यहां थोड़ी गिनाई जाएगी अब वो अंतराय नहीं गिनाई जाएंगे अब जो योग के मार्ग में चल रहा है तो शारीरिक रूप से तो उसने विषयों से अपने को हटाया लेकिन अभी मानसिक रूप से नहीं हटा पाया है अब मानसिक रूप में जो उसके अंदर लालसा बनी हुई है चित्त में चित्त में विषय के प्रयोग करने की भोगने की जो लालसा है वो है अंतराय वो है विघ्न के लिए वो योग में आगे नहीं बढ़ने देगा तो उसी को लिया है उन्होंने देखो ना यहां कहा लिया है शरीर यहां एकदम चित्त पर चोट पहुंचाई सीधी कि अविरती कहाँ करनी है हमें यानी कि अविरती जो अंतराय है इसको कहां से हटाना है चित्त में से हटाना है शरीर से तो आपने हटा दिया शरीर से हटाने पर भी चित्त से नहीं हटाया तो ये अंतराय बना ही रहेगा यही जानकारी होने से ज्ञान ज्ञान पराकाष्ठा वैराग्यम ज्ञान हमारा जितना बढ़ता जाएगा वस्तुओं के प्रति इन साधनों के प्रति जानकारी जब विशेष रूप से हो जाती है तो हम ये पता लगा लेते हैं कि ये साधन किस साध्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने दिया है के हम समर्थ हो जाते। अब हम उस साधन का साधन के रूप में प्रयोग करेंगे साध्य के रूप में नहीं जहां राग होता है वहां क्या करते हैं हम साधन को साधन नहीं मानते क्या मानते हैं साध्य बस ये मुझे मिल जाए बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर उससे भी तृप्ति नहीं होती फिर और आगे बढ़े कि अब ये मिल जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा यही तो कामना रहती है व्यक्ति जिस परिस्थिति में अपने तो बूढ़े हो तो रहे सारे कौन जवान रहता है सदा तो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रह रहा है आप देखेंगे तो सब जगह यही हाल मिलेगा कि जिस परिस्थिति में है उसी से नहीं है संतुष्ट ठीक है ना जिस परिस्थिति में है उससे संतुष्ट नहीं है आगे भविष्य में ये और हो जाए ये और हो जाए कितना और हो जाए इतना और हो जाए जा। यही तो हो रहा है अब उतना हो गया फिर फिर और बात हो जाएंगी कुछ दिन तक तो मन लग जाएगा वहां फिर और नई लालसाएं उठ जाएंगी ये जो इच्छाएं है, पदार्थों की इच्छा में दुखों की निवृत्ति नहीं है यही बता रहे हैं ये कि वो चाहने को मना नहीं कर रहे वो चाहना हमारा स्वाभाविक धर्म है प्रीति और अप्रीति ये जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म में है स्वाभाविक धर्म को हटाने का कोई ऋषि प्रयास नहीं करेगा हम किसी सफेद वस्त्र की सफेदी को हटाने का प्रयास नहीं करते क्या हटाने का प्रयास करते हैं गंदगी उस पर से क्योंकि सफेदी उसका स्वाभाविक धर्म है और गंदगी नैमित्तिक है तो नैमित्त को हटाया जाता है तो प्रीति अप्रीति तो जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है वो नहीं हटेगा उसको ऋषि कैसे उपदेश करेंगे क्योंकि सांख्य में सूत्र आता है एक कि असंभव का उपदेश नहीं होता शक्य उपदेश विधि ही उपदिष्टे भी अनुपदेश अगर अशक्य का किसी ऋषि ने उपदेश कर दिया अर्थात जो हो ही न सके और उसका कर दिया उपदेश ऐसा करो अब हो ही नहीं पाएगा कभी तो वो उपदेश होने पर भी क्या रहा अनुपदेश उपदिष्टे भी अनुपदेश तो इसलिए यहां जो हटाने की बात हो रही है ये उस राग की हटाने की बात हो रही है जो राग बाधा पैदा कर रहा है हमारे लिए सांसारिक पदार्थों के प्रति जो राग है और अगर दुखों की निवृत्ति के प्रति राग है तो वो तो करना है वो करनीय है, है वो अवश्य ही करना है उसका निषेध नहीं हो रहा है तो इसलिए यहां पर विषय शब्द आया है विषय संप्रयोगात्मा विषयों के प्रति जो लालसा है चित्त में हमारी बनी हुई ये हमारे लिए अंतराय है अविरती है ये अविरतिश्चित विषय संप्रयोगत्मा गर्ध इसी को गर्ध शब्द से कहा गया है अर्थात लालसा लालस भी कह देते हैं इसको उसमें आता है ना मंत्र में ईशावास्यवम यगत्याम जगत तेन त्यक्तन भुंजी था मा गृध आ गया देखो भाई शब्द यहाँ गर्द है ये संज्ञा है वहाँ गृध है वो क्रिया है लूट लकार प्रथम पुरुष एक वचन माँ गृध का प्रयोग है वैसे मध्यम पुरुष का एक वचन अर्थात किसी के विषय के प्रति भी जिसमें हमारा अपनत्व न हो जिसमें हमारा स्वत्व न हो कस्य धनम उसके प्रति हमारे अंदर गर्धा लालसा लालच कभी भी नहीं होना चाहिए माँ गृधह कस्य सुधनम और उस मांस को वैसा ही बना रहे हैं तो उसी दिशा में हम न चले जाए इस गर्धा को अंदर पाल करके और योग के साधनों से वंचित रह करके उस अनंत आनंद से हम वंचित न हो जाए क्योंकि अन्य योनियों में तो विचार करने की शक्ति नहीं है अब अब अब जो कुत्ता उस मांस को देख के उसके चक्कर लगा रहा है और उसको हम ये सूत्र पढ़ाने लगे तो वो नहीं समझेगा इसलिए उसके लिए नहीं है उपदेश ये ये उपदेश हम लोगों के लिए है लेकिन हाँ ये ठीक है कि अन्य योनिया हमें दृष्टांत के रूप में बहुत शिक्षाएं दे देती हैं और शिक्षा क्या मिलती है कि हम ऐसे ना बन जाएं कि ठीक है वो तो नहीं समझ सकता हम तो समझ सकते हैं लेकिन होता और अधिक उल्टा हो जाता है कभी कभी कि अन्य योनियां तो फिर भी एक उनके पतन की सीमा होती है वे उससे नीचे और नहीं गिर सकते और मनुष्य इसकी उठने की भी सीमा बहुत ऊंची है और गिरने की तो है ही नहीं कहां तक गिर सकता है ये कुछ नहीं पता ही हाँ सब उनका जो है व्यवस्थित होता है सारा वो अव्यवस्थित कार्य नहीं करते और मनुष्य का शायद ही कुछ व्यवस्थित हो सब अव्यवस्थित ही चलता है हम बुद्धि का ठीक प्रयोग नहीं करते इसलिए क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये सब में नहीं होता भाई बहुत से महापुरुष हो रहे हैं या हुए हैं पीछे इतिहास में तो वो उसी शरीर को जिस शरीर को हम लिए हुए हैं मनुष्य का शरीर उस शरीर को लिए हुए बहुत आगे बढ़ जाते हैं उन्हें हम क्यों महापुरुष कहने लगते हैं अरे वो भी तो ऐसे ही शरीर में थे पांच भौतिक शरीर में तो उन्होंने क्यों उस रास्ते को चुन लिया तो हम भी चुन सकते हैं तो ऐसा नहीं सबके साथ नहीं होगा ये इसलिए कोई नियम नहीं है कि हर मनुष्य ऐसे ही करता है ऐसे नहीं हाँ जो करता है वो गलत करता है और उसी को समझा रहे हैं ऋषि ये और जो समझ लेता है वो पतंजलि बन जाएगा फिर तो इसलिए अनबसे अविरतिष्ठित विषय संप्रयोगात्मा गर्ध आगे कुछ और रह गए अंतराइये इन पर कल को चर्चा करेंगे प्रणव ध्वनि